देवी भागवत राजा स्किया की कथा का आरंभ जन्मेदय ने कहा महाभाग अब आप राजाओं के वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए धर्म के पूर्ण पूर्णवेदता सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली का विशद रूप से वर्णन कीजिए या जी कहते हैं भारत ऋषि सत्तम नारद जी के मुख से मैं जैसे सुन चुका हूँ उसी के अनुसार सूर्य का विस्तृत वर्णन करता हूँ ध्यान सुनो। एक एक समय की बात है शिक्षा पूर्वक हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पर पवित्र आश्रम पर मैं रहता था। मैंने सामने उपस्थित हो झुका झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया बैठने के लिए सामने आसन बिछा दिया और आदर पूर्वक मुनि की पूजा की विधिवत पूजा करने के पश्चात मैंने उनसे कहा मुनिवर आप मेरे परम पुज्य हैं। आपके यहाँ आप बात अवेदित नहीं है अब सातवें मनु के वंश में जो विख्यात राजा हो चुके हैं, उनके चरित्र से संबंध रखने वाली पवित्र कथा सुनाइए नारद जी कहते हैं सत्यवती नंदन यास राजाओं की अत्यंत उत्तम वंशावली सुनो कानों को सुख पहुँचाने वाला यह प्रसंग धर्म और ज्ञान आदि से संपन्न है पुराणों में ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि सर्वप्रथम जगत श्रष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए संपूर्ण जगत के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्तिमान थे सृष्टि करने के विचार से उन विश्वात्मा विभो ने पहले श्रेष्ठ शक्ति की आराधना आधारभूता भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए दस हजार वर्षो तक तपस्या तो की तदनंतर उत्तम लक्षण वाले मानस पुत्रों को प्रकट किया उस मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि प्रकट हुए मरीचि से परम प्रसिद्ध कश्यप जी का जन्म हुआ दक्ष प्रजापति की तेरह कन्याए उन कश्यप जी की पत्नी हुई देवता दानव यक्ष सर्पगण पशु और पक्षी सब उन्हीं से उत्पन्न हुए अतएव काश्यपी सृष्टि कही जाती है देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य हुए उन्हें का नाम विवस्वान भी है उन्हें के पुत्र वैवस्वत मनु को जगत का शासन कार्य सौंपा गया वैवस्वत मनु से सूर्यवंश की वृद्धि करने में परम कुशल इच्छा को उत्पन्न हुए फिर उनके नौ भाई और हुए राजेंद्र उन नौ भाइयों के नाम बतलाता हूँ एकाग्र चित्त होकर सुनो इक्ष्वाकू नाभाग धृष्ट सरिया नरिष्यंत प्रांशु नृग करुष और प्रश्न कृष्ण ये ही नौ मनुपुत्र नाम से विख्यात है इन मनु के पुत्रों में सर्वप्रथम इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था अतए वे सबसे बड़े कहे जाते हैं इक्ष्वाकु के सौ पुत्र हुए उन सब में आत्मज्ञानी विकुक्ष श्रेष्ठ माने जाते हैं मनु के ये नौवों पुत्र बड़े सूरवीर थे मनु के पश्चात इनके जो वंशावली बढ़ी उसका संक्षेप में वर्णन करता हूँ सुनो नाभाग के पुत्र परम प्रतापी अम्बरीश हुए ये धर्मज्ञानी सत्यवादी और प्रसिद्ध प्रजापालक थे धृष्ट से धारष्ट का जन्म हुआ धार्ष्ट छत्री होते हुए भी ब्राह्मण बन गए संग्राम विषयक उत्साह उनके हृदय से जाता रहा उनके द्वारा सम्यक प्रकार से ब्राह्मण का कर्म होने लगा सरजाति से अनर्थ का जन्म हुआ जिनका नाम सभी जानते हैं सुकन्या नाम की एक परम सुंदरी पुत्री भी उत्पन्न हुई राजा थरिया ने अपने उस सुंदरी कन्या का विवाह नेत्रहीन च्यवन मुनि के साथ कर दिया बाद में उस कन्या के शील और गुण के प्रभाव से मुनि को आंखें सुलभ हो गई सूर्यनंदन अश्विनी कुमारों ने मुनि को नेत्र प्रदान कर दिए